विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को लिखित बम्बई बाईस मई अट्ठारह सौ तिरानवे प्रिय दीवान जी साहब कुछ दिन हुए बम्बई पहुँच गया और थोड़े ही दिनों में यहाँ से रवाना होगा आपके मित्र में वणिक सज्जन जिनको आपने मेरे ठहरने के लिए घर की व्यवस्था करने की सूचना दी थी लिखते हैं कि उनके मकान में, में मेहमानों के जिन में से कुछ बीमार भी हैं बिल्कुल जगह नहीं उन्हें मुझे निवास न दे सकने का बहुत दुख है खैर किसी तरह मुझे एक अच्छी हवादार जगह मिल गई है खेतड़ी के महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी और मैं दोनों एक साथ रहते हैं उनके प्रेम की कृपा के लिए आभार प्रदर्शित करने में मैं असमर्थ हूँ वे एक ताजमी सरदार हैं जिनका राजा लोग सिंहासन से उठ स्वागत करते हैं तब भी वे इतने सरल हैं कि उनका सेवा भाव देखकर मैं कभी कभी लज्जित हो जाता हूँ प्रायः देखने में आता है कि अच्छे से अच्छे लोगों पर कष्ट और कठिनाइयाँ आ पड़ती हैं इसका समाधान न भी हो सके फिर भी मुझे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है कि जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मूल रूप में भली न हो ऊपरी लहरें चाहे जैसी हो परंतु वस्तु मात्र के अंतराल में प्रेम एवं कल्याण का अनंत भंडार है जब तक हम उस अंतराल तक नहीं पहुँचते तभी तक हमें कष्ट मिलता है एक बार उस शांति बंडल में प्रवेश करने पर फिर चाहे आंधी और तूफान के जितने तुमूल झकोरे आए वह मकान जो सदियों की पुरानी चट्टान पर बना है हिल नहीं सकता मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे निस्वार्थी और सदाचारी सज्जन जिनका जीवन सदैव दूसरों की भलाई में बीता है उस दृढ़ धरातल पर पहुँच चुके हैं जिसे भगवान ने गीता में ब्राह्मी स्थिति कहा है जो आघात आपको लगे हैं वे आपको उस परम पुरुष के निकट पहुँचने में सहायक हो जो इस लोक और परलोक में एकमात्र प्रेम का पात्र है जिससे आप यह अनुभव कर सके कि परमात्मा ही भूत वर्तमान तथा भविष्य के प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है और प्रत्येक वस्तु उसमें स्थित है और उसी में विलीन होती है ओम शांति ही आपका स्नेहांकित विवेकानंद